राजयोग प्रत्याहार और धारणा जो सचमुच योगी होने की इच्छा करते हैं उन्हें इस प्रकार के थोड़ा थोड़ा हर विषय को पकड़ने का भाव सदैव के लिए छोड़ देना होगा एक विचार लो उसी विचार को अपना जीवन बनाओ उसी का चिंतन करो उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ तुम्हारा मस्तिष्क स्नायु शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहें दूसरे सारे विचार छोड़ दो यही सिद्ध होने का उपाय है और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्म वीरों की उत्पत्ति हुई है शेष सब तो बातें करने वाले मशीन मात्र हैं यदि हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना और दूसरों का उद्धार करना चाहें तो हमें गहराई तक जाना होगा इसे कार्य में परिणित करने का पहला सोपान यह है कि मन किसी तरह चंचल न किया जाए जिनके साथ बातचीत करने पर मन चंचल हो जाता हो उनका साथ छोड़ दो तुम सबको मालूम है कि तुम में से प्रत्येक का किसी स्थान विशेष व्यक्ति विशेष और खाद्य विशेष के प्रति एक विरक्ति का भाव रहता है उन सब का परित्याग कर देना और जो सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के अभिलाषी हैं उन्हें तो सत असत सब प्रकार के संग को त्याग देना होगा पूरी लगन के साथ कमर कस साधना में लग जाओ फिर मृत्यु भी आए तो क्या मंत्रम व शरीरम व यामी काम सधे या प्राण ही जाए फल की ओर आंख रखे बिना साधना में मग्न हो जाओ निर्भीक होकर इस प्रकार दिन रात साधना करने पर छः महीने के भीतर ही तुम एक सिद्ध योगी हो सकते हो परंतु दूसरे जो थोड़ी थोड़ी साधना करते हैं सब विषयों को जरा जरा चखते हैं वे कभी कोई बड़ी उन्नति नहीं कर सकते केवल उपदेश सुनने केवल के उपदेश सुनने से कोई फल नहीं होता जो लोग तमोगुण से पूर्ण हैं अज्ञानी और आलसी हैं जिनका मन कभी किसी वस्तु पर स्थिर नहीं रहता तो केवल थोड़े से मजे के अन्वेषण में हैं, उनके लिए धर्म और दर्शन केवल मनोरंजन के विषय हैं जो सिर्फ थोड़े से आमोद प्रमोद के लिए धर्म करने आते हैं वे साधना में अध्यवसायन है वे धर्म की बातें सुनकर सोचते हैं वाह ये तो अच्छी बातें हैं पर इसके बाद घर पहुँचते ही सारी बातें भूल जाते हैं सिद्ध होना हो तो प्रबल अध्यवसाय चाहिए मन का अपरिमित बल चाहिए अध्यवसायशील साधक कहता है मैं चुल्लों में समुद्र पी जाऊँगा मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे इस प्रकार का तेज इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो और तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे